श्री देवी भागवत महात्मा वसुदेव जी ने कहा मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ मन में गया था मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी बिल्कुल द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है तब पुरवासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वह स्वयं अंदर घुस गया मन बहुत दिन व्यतीत हो गए अब तक मेरा वह पुत्र नहीं लौटा इसी से मैं चिंतित हूँ कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए नारद जी बोले यदु श्रेष्ठ तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो उनके आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा वसुदेव जी ने पूछा देवर्से वे अंबिका देवी कौन हैं उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है भगवान यह बताने की कृपा कीजिए नारद जी बोले महाभाग वसुदेव अम्बिका देवी के संपूर्ण महात्म को विशद रूप से कौन कर सकता है मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ सुनो भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है सच्चिद और आनंदमय उनका श्री विग्रह है वे सर्वोपरि हैं यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं मधु और कैटअप से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए उन्हें की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी तभी संसार के संहार में जो सफल हो सके वे ही संसार बंधन में हेतु हैं मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है वे देवी परमा स्वरूपनी हैं संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदंबिका का पूजन करने नौ दिनों में श्री राम श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रहतकती। इस प्रकार मुणिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे वसुदेव जी बोले भगवान आपके कहने पर भगवती जगदिंबिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया उसे मैं कहता हूँ सुनिए पहले की बात है आकाशवाणी से यह जा जानकर कि देवी की आठवें गर्भ से देवकी के आठवें गर्भ से कंस का निधन होगा पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था कंस के हाथों मेरे छह बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया पूजा की अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा कर उन्हें कह सुनाई मैंने कहा भगवान आप करुणा के सागर हैं यादों ने आपसे दीक्षा पाई है मुझे आप दीर्घ देवी आप दीर्घ पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे